आयत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रथम मंत्र के अंतिम वाक्य से बताया गया था कि सृष्टि का समय आने पर पूर्वकल्पीय प्राणियों का जो प्रारब्धात्मक कर्म है वह फल फलोन्मुख होता है तो अव्याकृत नामक जो शक्ति है माया नामक जो शक्ति है अखंड एक रस आत्मा की उसमें एक बहुश्याम प्रजाय इत्याक लोकानुसृजा इत्याकारक संकल्प होता है अन्यत्र बहुश्याम प्रजाय कहा एक वृत्तियात्मक परिणाम होता है चेतन की संधि रूप प्रेरणा पाकर के और उस वृत्ति में अभिव्यक्त कहो या प्रतिबिंबित कहो चेतन्य को कहा गया प्रतिबिंबवाद के अनुसार और उस वृत्ति से उपहित ब्रह्म को कहा गया अवच्छेदवाद के अनुसार ईक्षण वह ईक्षण कादाचित्त का है इसलिए अनित्य अनित उपहित अंश में तो नित्यता होने पर भी उपाधि अंश में जो माया का परिणाम है वह प्राणी कर्माधीन होने से कादाचित क जाएगा वह को होने से तदउपहित चैतन्य को भी कादाचित्त माना गया एक क्षण शब्दित इस प्रकार का ईक्षण होने पर लोक लोकसर्जन विषयक उस ईक्षण को साकार करने के लिए द्वितीय मंत्र के प्रथम वाक्य से कहा गया स ईमान लोकान असृजत जो ईक्षण करता है उसने अपने ईक्षमान लोकों का सर्जन किया निर्माण किया लोक सर्जन विषय की संकल्प था उस विषय को साकार कर दिया ये जो ईक्षण करता है उसे ही शब्द से लिया गया और उसने इन लोकों को बनाया इसमें ईमान ये इदम शब्द का द्वितीय का बोवचन है लोकान का विशेषण है तो अनेक लोक हैं कितने हैं तो अंभ नामक एक लोक है दूसरा मरीची नामक लोक है तीसरा मर नामक और चौथा आप नामक ऐसे ये चार लोक हैं इन चार लोकों की यानी अंबादी शब्द की व्याख्या चार लोकों के वाचक अंबादी शब्दों की व्याख्या स्वयं श्रुति ने ही की है अदो अम्भ यानी वह लोक अम्बलोक कहलाता है अद शब्द से लेना उस लोक को और अंभ यानी अंभ शब्द से कहा जाता है कौन सा लोक कहते पर जो जो लोक से ऊपर है उसे कहा गया अम्बलोक तो अब भरनात अंभ ऐसी उत्पत्ति करते अंब शब्द की तो यानी जल का भरन करने के कारण उसे जल धारण करने के कारण कहा गया अम्बलोक वो लोक के ऊपर है तो दिव लोक के जो ऊपर है वह दिव लोक के आश्रित माना जाएगा दिव लोक हो जाएगा आश्रय इसलिए कहा दिवहो प्रतिष्ठा यानी जो लोक के ऊपर बताया गया अम्भलोक है उसकी प्रतिष्ठा यानी आश्रय दिव लोक है और अंतरिक्षम मरीचय तो मरीची शब्द लोक का वाचक एक आया अंभ के बाद में वहा मरीची शब्द से लेना अंतरिक्ष लोक को और पृथ्वी नहीं तो मरीची शब्द का वाच्य अर्थ तो सूर्य किरणे होता है ना सूर्य किरणों को मरीची कहा जाता है मरीची उदक का मतलब होता है सूर्य किरणों में प्रतिमान उदक जल और सूर्य किरणें फैलती हैं अंतरिक्ष में इसलिए अंतरिक्ष लोक को कहा गया मरीची शब्द से और मर शब्द से पृथ्वी लोक को कहा गया तो पृथ्वी मरह तो पृथ्वी लोक में कोई कभी भी मर सकता है इसलिए इसे मर शब्द से कहा गया पृथ्वी लोक निवासी का कोई नियत समय नहीं है कभी भी मर सकता है इसलिए उसे पृथ्वी मर शब्द से कहा गया और आपह किसको कहा जाएगा तो कहते याहा आधस्ता ताहा आप हो। तो जो अधस्तात है का मतलब पृथ्वी से नीचे है उसे कहा गया आप आपलोक तो इस प्रकार ये चार लोक बनाए उस ई क्षणकर्ता ने स्वर्ग से ऊपर है देवलोक से ऊपर है देवलोक उसकी प्रतिष्ठा है तो ये मूल का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा करने से पहले भाषकर भगवान ये जो कहा गया कि उसने लोकों का सर्जन किया लोक सृष्टित्व बताया गया ईणकर्ता में तो वो तो एक मेवा द्वितीय है उसमें लोक सृष्टित्व सर, रूप लोक कर्तृत्व तब आ सकता है जब शिक्षणकर्ता से भिन्न कोई न कोई दूसरा परिणामी उपादान कारण हो जैसे तक्षादि के पास प्रसाद आदि का निर्माण करते समय काष्ठादि अपने से भिन्न परिणामी उपादान कारण है कुंभकार के पास में कुंभ का परिणामी उपादान कारण भूत तो कुंभकार से भिन्न मृतिका है ऐसे ईक्षण करता जो परमेश्वर उससे भिन्न कोई न कोई उपादान कारण होना चाहिए तब तो माना जाएगा उसे जगत का श्रष्टा। लेकिन परमेश्वर तो एक मेवा द्वितीय है जगत की उत्पत्ति से पहले तो उसमें उसके वो निरुपादान होने से जगत कर्तृत्व तो उसमें नहीं आएगा तक्षा में काष्ट के अभाव में प्रासाद कर्तृत्व तो नहीं आता उपादान कारण के अभाव में ऐसे परमेश्वर में भी उपादान्तर का अभाव होने के कारण लोक लोककर्तृत्व संभव नहीं होगा ये जो शंका की गई इसका निराकरण भी भाष्य में भाषकर भगवान ने नये दोष करके किया दृष्टांत बताया सलील फेन का तोजे से फेन की उत्पत्ति से पहले मात्र जल ही जल है तो ऐसा सली, सलील फेन, फेन स्थानीय जो नाम रूपात्मक अव्याकृत यानी अन्यक्त नाम रूपात्मक अव्याकृत है उसके अनभिव्यक्त नाम रूप कहो या अभ्याकृत नाम रूप कहो या खाली अव्याकृत अभ्या, कहो अव्याकृत का अर्थ है अनभिव्यक्त नाम रूप जो प्रकृति अव्याकृत प्रकृति माया अविद्या इन शब्दों से कहा जाता है ना वह आत्मशब्द वाच्य तो जैसे फेन की उत्पत्ति से पहले फेन मात्र स्लील शब्द का वाच्य है ऐसे अव्याकृत भी आत्म आत्मशब्द वाच्य मात्र होगा और व्याकृत जो फेन है उसके लिए फेन शब्द का भी प्रयोग हो सकता है और जल शब्द का भी प्रयोग हो सकता है बुलबुल आदि के लिए जल भी कह सकते हैं बुलबुला भी कह सकते हैं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है ऐसे व्याकृत फेन स्थानीय जो जगत है यानी अभिव्यक्त नाम रूप है वो जगत हो उपादान भूते तो जगत का उपादान भूत कौन है अनभिव्यक्त नाम रूप और जगत है अभिव्यक्त नाम रूप तो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का उपादान कारणभूत है आपके नाम रूपात्मक अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक अविद्या लेकिन वह अविद्या एक मेवा द्वितीय परमात्मा की शक्ति रूपा होने से जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा मात्र शब्द से कही जाएगी वह आत्मा में अपना भेद सिद्ध नहीं कर पाएगी इसलिए कि आत्मा में अध्यस्त है अविद्या का आत्मा में भेद सिद्ध करने के लिए जरूरी होगा अविद्या की आत्मसत्ता से निरपेक्ष सत्ता होना लेकिन आत्मा की सत्ता से निरपेक्ष सत्ता अविद्या की वेदांत मत में है ही नहीं इसलिए वह आत्मा में कल्पित होने से उसका भेद आत्मा में सिद्ध नहीं होगा तो एक में वितीयत्व तो भी आत्मा का बना रहेगा और वह आत्मा की शक्ति रूपा अव्याकृत कहो या अविद्या कहो वह परिणामी उपादान कारण बन जाएगी इसलिए क्या होगा कि अव्याकृत ये जगत का परिणामी उपादान कारण हो जाएगा और वह अव्याकृत जगत का परिणामी उपादान कारण भूत ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से अनन्य है इसलिए एक प्रकार से माना जाता है ब्रह्म ही उपादान है वो ब्रह्म में उपादानता आएगी कारण की अधिष्ठानता रूप विवर्त उपादानता और सन सर्वज्ञो जगन निर्मिमिते इसमें कोई विरोध नहीं है यहाँ तक कि चर्चा हम लोग कर चुके हैं आगे अथवा इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कहते हैं अपि विवर्तता परिनामो इधानी घटादिष् अवर्तता परिणामों विवर्त इति परिणाम च पर इति आरंभिककरण्य विवर्ततया सिद्धे विकारे आत्मकृते इति सूत्रकारेण पिणामशब्दप्रयोगाच एव त्र सतपादन तक की चर्चा पहले कर लें तो ये कहते हैं कि यानी इदानिम का अन्वय होगा उसके साथ साथरम आह अथवा तो इदानिम यानी एक परिहार तो बताया परिहारांतर में परिहार शब्द से लेना पूर्व में बताया गया परिहार वेदांत में आत्मा निरुपादान होने से आत्मा में लोक कर्तव की असिद्धि विषयक जो शंका पूर्व पक्षी ने की थी उस शंका का निराकरण हो गया नयोष इदि से उस निराकरण को परिहार शब्द से लीजिए परिहारांतरम में कहा है परिहारांतरम अथवा के पहले परिहारांतरम आह और उससे भिन्न परिहार ये कहा जाएगा परिहारांतर यानी एक प्रकार से समाधान कर दिया सलील फेन दृष्टांत से अब प्रकारांतर से समाधान किया जा रहा है पूर्व पक्ष की शंका का दोष का ये बता करके कि वास्तविक रूप से तो पहले परिणामी परिणाम रूप कार्य सिद्ध हो तब तो उसका परिणामी कारण खोजने की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन परिणाम नाम का कोई कार्य है ही नहीं वेदांत मत में ही कार्य है कार्य में विवर्तता ही है परिणामता नहीं है ये कहा जा रहा है कि इदानिम घटा अपि इदानी घटादिशुअता तो घटादि जो कार्य है यह भी परिणाम नहीं मृतिकादि का अभी तो विवर्त ही है ऐसा क्यों जिसे हम अभी तक परिणाम समझ रहे थे उसे आप विवर्त ही हैं करके कैसे कह रहे हैं जैसे रज्जु का विवर्त सर्प हैं सुक्तिका का का विवर्त रजत है ऐसा मृतिका का का विवर्त घट है ये कौन कह रहे हैं सिद्धांति तो कहते हैं घट तो परिणाम परिणामात्मक कार्य है पूर्व न कि विवर्त और आप एव एवकार का प्रयोग करके विवर्तता एव इसमें परिणामता का व्यावर्तन कर रहे हो किसमें घटादि कार्य में तो घटादि विवर्तता एव में जो एवकार है वह परिणामता का निराकरण करता है व्यावर्तक है तो, तो सिद्धांत कहते इसलिए हम घटादि कार्य को विवर्त ही कह रहे हैं क्योंकि परिणामों नाम विवर्तात अन्यो नास्तेव तो परिणाम नाम का कोई कार्य विवर्त से अतिरिक्त है ही नहीं विवर्त विशेष को ही परिणाम आप लोग कह रहे हो लेकिन वो परिणाम नामक कार्य कोई दूसरा विवर्त से अलग अस्तित्व रखने वाला नहीं है वेदांत सिद्धांत के अनुसार इसलिए क्या हो गया विवर्त से परिणाम के अतिरिक्त न होने से कहीं विवर्त शब्द कहीं परिणाम शब्द का प्रयोग होगा तो इन दोनों शब्दों को माना जाएगा एकार्थक पर्याय रूप जैसे जल और उदक शब्द ये पर्याय है एक दूसरे के जब परिणाम विवर्त से अलग होगा ही नहीं तो परिणाम कहो या विवर्त कहो दोनों का अर्थ एक होगा इसलिए लिखते हैं कि विवर्त इति परिणाम इति च ये दोनों पर्याय हैं तो तो इति सिद्धम ऐसा अन्वय करिए पर्याय शब्द का सिद्धम के साथ इति इन दो शब्दों का सिद्धम के साथ विवर्त से परिणाम को अतिरिक्त न मानने से विवर्त शब्द और परिणाम शब्द पर्याय हैं यह सिद्ध होगा इति सिद्धम उस सिद्धम कहां पर है परिणाम शब्द प्रयोगच्य सिद्धम यहां पर जो सिद्धम है इसके साथ अन्वय करिए कि विवर्त इति परिणाम इति च इति सिद्धम इसका तो कहे कार्य विवर्त ही होता है ऐसा मान रहे हो तो पूर्व पक्षी कहते हैं उल्टा मान लो कार्य को परिणामत्मा कहीं मान लो और विवर्त परिणाम से अलग नहीं है ऐसा मान लो सिद्धांति तो क्या कह रहे हैं विवर्त से परिणाम को अलग नहीं समझ रहा है पूर्व पक्षी शंका कर यदि करें कि विवर्त को ही परिणाम से अन्य मत मान लो परिणाम रूप मान लो तब भी तो विवर्त और परिणाम का पर्याय तो सिद्ध हो जाता है तो कहते है ऐसा नहीं किया जा सकता परिणाम से विवर्त को अनन्य नहीं माना जा सकता परिणाम को तो विवर्त से अनन्य माना जा सकता है क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं, वेदांतियों के कौन सूत्रकार भगवान व्यास जी वे बताते हैं तद अनन्यांभ शब्दादिभ्य इसमें विकार यानी कार्य को वाचारंभ तो विकार शब्द का अर्थ है कार्य और कार्य मात्र वाचारंभण है तो भगवान व्यास जी भी तो पुरुष विशेष है इनका वचन भी तब प्रमाण होगा ये जो सूत्रात्मक वचन है वाचारंभ अधिकरण कहा जाता है इसको द्वितीय अध्याय में आता है ब्रह्म सूत्र में ये तब प्रमाण माना जाएगा जब श्रुति मूलक हो तो कौन सी श्रुति है जो ये बता रही हो कि ब्रह्म का विवर्त है जगत यानी विकार कल्पित होगा कार्य कल्पित होगा तभी भी वर्त जाएगा कारण की सत्ता से स्वतंत्र पृथक सत्ता न रखता हो तो माना जाएगा कारण सत्ता सापेक्ष सत्ता वाला जो कार्य है उसे भी वर्त कहते हैं तो ऐसा कौन सी श्रुति बता रही है तो कहा छांदोग्य श्रुति अध्याय में वाचारंभ विकारो नाम धेय मृति का सत्यम इत्यादि वाक्य आते हैं न वाचारंभ शब्द का अध्यारोपित कल्पित अनिर्वचनीय मिथ्या तो वाचारंभ कौन है तो कहा विकार हा? विकार या कार्य तो कहा कार्य मात्र वाचारम बन होगा तो फिर सत्य क्या है तो मृतिका जिते व सत्यम तो का सत्य है तो का स्वयं भी कार्य है यहां तो दृष्टांत के लिए मृतिका को कारण मान करके घट को कार्य मान करके मृतिका को सत्य बता लेकिन मूल जो कारण है सत्य सदैव स्वमेदमक राशि के अनुसार उसके दृष्टि में तो आकाश आदि सबका सब कार्य है ना और कार्य होने से विकार होने से विकारत्व है वाचारंभत्व का प्रयोजक जिसमें विकारत्व होगा वह वाचारंभन होगा।, होगा तो आकाश आदि में विकारत्व होने से वाचारंभन होगा तो कार्य मात्र वाचारंभन है कल्पित है कल्पित कार्य को विवर्त कहा जाता है यह बताने वाली वो श्रुति हो गई वाचारंभन विकार ये वाली और इसी को आधार बना करके ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय में भगवान व्यास जी ने ये अन्य वाचारम्भ अधिकरण बनाया है तद अन्यत्व आरम्भ शब्द आदिभ्य तो अनन्यत्म में समस है तयो अत्व तद अन्यत्म तो तयो हो कार्य अन्य अभेद कार्य अपने कारण से अनन्य है अन्य नहीं है क्यों तो वाचारंभात तो अन्यत्व वाचा ये आरम्भ शब्दादिभ्य तो शब्द आदिभ्य का अर्थ है वही वाचारंभण विकारोणामेय इत्यादि श्रुति वचन से यह निश्चित होता है कि कार्य कल्पित होने से अपने जिसमें कल्पित है अधिष्ठानभूत यानि विवर्त कारणभूत भूत अधिष्ठान कहो विवर्त उपादान कहो एक बात है तो विवर्त कारणभूत जो सत वस्तु है उससे अनन्य है कार्य शब्द से लिया जाएगा आकाश आदि सारे जगत को नामरूपात्मक समस्त जगत यह सत में कल्पित होने से सत से अनन्य है जैसे रज्जु में कल्पित तो सर्प रज्जु से अनन्या है रज्जु के अज्ञान अवस्था में मात्र भासता है और अज्ञान निवृत्त होते ही निवृत्त हो जाता है तो ज्ञान मात्र से जो निवृत्त होता है उसे कल्पित कहा जाता है विव्रत कहा जाता है ऐसे सत के ज्ञान मात्र से ही जगत की निवृत्ति होती यानी बाध हो जाता है इसलिए सारा आकाश आदि अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत विवर्त है ये तद अनन्याम आरम्भ शब्दादिभ्य इस अधिकरण से भगवान व्यास जी ने कहा है ये यहाँ पर लिखा कि आरम्भ अधिकरण न्याय न आरम्भ अधिकरण न्याय का मतलब वो तद अनन्यत्म आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि सूत्र युक्त जो अधिकरण न्याय शब्द का अर्थ होता है अधिकरण तो आरंभ अधिकरण उस अधिकरण का नाम है उसमें विवर्तया सिद्धे यानी विकार में विवर्तता सिद्ध हुई सिद्धे विकार्य विवर्त के रूप में विकार सिद्ध हुआ तो भी यानी कार्य विवर्त भी, ही है परिणाम नहीं है ये निश्चित हुआ तो भी कहते हैं और एक हेतु बताया जा रहा है किसमें कार्य के यानी परिणाम के और आपके विवर्त शब्द के अन पर्यायवाचक होने में दूसरा एक हेतु बताते हैं वो दूसरा हेतु हुआ एक तो हेतु हुआ ये कार्य का विवर्त रूप से सिद्ध होना आरम्भ शब्दादि से दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है विकार्य आत्मकृते परिणामत् इति सूत्र कार्य न परिणाम शब्द प्रयोग सिद्धम यानी विवर्त तथा परिणाम इन दो शब्दों का पर्याय सिद्धम इन दो शब्दों में पर्याय तो सिद्ध हुआ ऐसा लगाना तो आत्मकृते परिणामात् ये भी एक सूत्र है ब्रह्मसूत्र ये है ब्रह्मसूत्र ब्रह्म में आया हुआ उसमें बताया गया कि ये जो जगत है यह ब्रह्म ही बना है तद आत्मान एव तद स्वयं तद आत्म स्वयं अकुरुत ऐसा एक आता है श्रुति वचन तद एव आत्मान अकुरुत तत् उस ब्रह्म ने एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ने अपने आप को अपने निर्विशेष रूप से जैसा का रह करके अपनी शक्ति रूप अविद्या से कहो माया से कहो जगत का रूप धारण कर लिया विवर्त बन गया जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा जो पुरुष होता है वह स्वयं स्वप्न बन जाता है और अपना स्वप्न दृष्टित्व तो रूप जो है जिसे स्वप्न साक्षी कहा जाता है वह अविकृत रहता है और स्वप्न जगत के रूप में भी वही दिखता है क्योंकि उसको छोड़कर के तो स्वप्न में दूसरा कोई है नहीं ऐसे ही दार्टान्त में जागृत अवस्था में प्रतिमान जो जगत और जगत में भोग्य और भोक्ता ये दोनों भी स्वप्न में भी भोग्य और भोक्ता दिखता है वहां स्वप्न में दो पुरुष है एक स्वप्न दृष्टा पुरुष जो स्वप्न का रूप धारण किया है और एक है स्वप्न भोक्ता पुरुष भोक्ता है स्वप्न के पदार्थों को देख करके सुखी दुखी होने वाला वो भोक्ता कहलाएगा क्योंकि सुख दुख अन्य साक्षात्कार भोग है ना तो स्वप्न में सुखी दुखी होने वाले पुरुष को स्वप्न पुरुष कहा जाता है भोक्ता कहा जाता है और उसके स्वप्न में सुख दुख का निमित्तभूत भूत जो बाकी जगत वो हो जाएगा जगत भोग्य तो इस प्रकार स्वप्न में भोग भोग्य भाव प्रतीत होता है और उस स्वप्न में दुखी होने वाले को भी सुखी होने वाले को भी और उसे सुखी दुखी करने वाले उसके भोग्य जगत को भी एक देखने वाला दूसरा पुरुष है वो स्वप्न दृष्टा पुरुष है वह न तो भोक्ता भोग्य को देख करके सुखी होता है ना दुखी होता है खाली दृष्टा रहता है तो उसे केवल दृष्टा को कहा जाता है साक्षी वो स्वप्न जगत के साथ मिलता नहीं है खाली देखता है स्वप्न जगत को तो एक साक्षी रूप स्वप्न दृष्टा है और उस स्वप्न दृष्टा का ही रूपांतर है स्वप्न जगत और स्वप्न में भोक्ता भी और भोग्य भी वो साक्षी ही बना है स्वप्न दृष्टा ही बना है जैसे ऐसे जागृत में जो अनेक भोक्त्री भोग्यात्मक जगत प्रतीत हो रहा है वह जगत का जो साक्षी है जागृत जगत का जो साक्षी पुरुष है वो है ब्रह्म सत वस्तु और वही जाग्रत भोक्तृ भोग्य रूप से परिणत हुआ है परिणत हुआ का मतलब विवर्तित हुआ ऐसा तद आत्मान स्वयं अकुरुत यह श्रुति बता रही है तो आत्मान में द्वितीय विभक्ति बता रही कि वही कर्म है और स्वयं अकुरुत ये बता रही है कि वही कर्ता भी है कर्म करता कर्णारूप कर, क्रिया के प्रति कर्म अलग कर्ता अलग नहीं है वही कर्म है वही कर्ता है अपने आप को बनाया और अपने आप को बनाना कोई दोष नहीं है विरोध भी नहीं है स्वप्न में देखा जा रहा है स्वप्न दृष्टा स्वयं ही अपने आप को स्वप्न के रूप में विवर्तित कर रहा है और अपने स्वरूप से निर्विकार भाव में रह रहा है तो स्वयं में किसी प्रकार का विकार हुए दिन, हुए बिना किए बिना वो प्रत, होता है क्या स्वप्न जगत बन जाता है इसलिए स्वप्न जगत विवर्त है ऐसे जाग्रत भी विवर्त है श्रुति बताएगी तो यहां आत्मकृते परिणामांत में परिणाम शब्द विवर्त के लिए प्रयुक्त है तो इसलिए कहते हैं कि आत्मकृते परिणामत इस सूत्र में भगवान व्यास जी ने परिणाम शब्द का जो प्रयोग किया है यह प्रयोग भी बता रहा है कि परिणाम यानी विवर्त परिणाम विवर्त से अलग नहीं है विवर्त शब्द और परिणाम शब्द वेदांत के आचार्य भगवान व्यास जी के दृष्टि में पर्या है तो प्रयोगच पर्यायत्व सिद्धम ऐसा लगाना तत्र च त्र एव एवपादान और तत्र यानी विवर्ते तत्र तो शब्द विवर्त कार्य का परामर्शक है और विवर्त कार्य में उपादान कारण माना जाता है सत को ही यानी अधिष्ठान को ही विवर्त है अध्यस्त और अध्यस्त का जो अधिष्ठान होगा उसी को उपादान कारण माना जाता है इस प्रकार प्रकार अंतर से भी उपादान कारण तो सिद्ध होगा और इसके इसका ज्ञापक श्रुति वचन बताया जा रहा है कि माया श्रुति वचन नहीं स्वयं श्रुति का अर्थ बताया जा रहा है श्रुति तो आती है उमा सहायक ऐसा वहा उमा का अर्थ है माया तो माया तो सहायक है तो सहायक का सहायक की मुख, मुख्य भूमिका नहीं होती है मुख्य भूमिका होती है जो कार्य को अभिव्यक्त कर रहा है उसकी तो माया तू सहायक मात्रम इति अभिप्रेत्य तो माया तो केवल सहायक है माया शक्ति उपादान में किसके ब्रह्म के जगत और ब्रह्म के उपादान कारण कारण तथा विवर्त कार्य की आ, भाव की भाव सिद्धि में सहायक है ये ध्यान में रख के भगवान भाष्यकार आत्मनी इति सूत्रावस्टंबेन परिहारांतरम आह आत्मनि चय विचित्राच ही ये भी एक ब्रह्म सूत्र का सूत्र है और इस सूत्र के आधार पर एक दूसरा परिहार बताते हैं निरुपादान ब्रह्म कैसे जगत का कर्ता बन पाएगा ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी इस शंका का दूसरा परिहार बताया जा रहा है अथवा इत्यादि भाष्य से को देखिए अथवा यथा विज्ञानवान मायावी यहां मी निपन आत्मा आकाशे गच्छन अच्छा गईव निर्मिमिते तथा सर्वो देवः सर्वशक्ति आत्मान्तरत्वेन आत्मा रूपेन निर्मिमिते इति युक्तरम वहाँ आकाशे न कि आकाशे हैं है। ठीक तो दृष्टांत बताया पहले कि यथा मायावी। विज्ञानवान माया मायावी यानी चेतन मायावी लोक में देखा जाता है तो जो लौकिक मायावी है यानी जादूगर है वह जो अपनी जादू से वस्तुएं बनाता है वो कोई दूसरा उपादान लेकर के नहीं बनाता स्वयं ही उस अपनी लौकिक माया शक्ति से कहो या जादू से कहो उन दिखने वाली वस्तुओं का रूप धारण कर लेता है वह उसका प्रातिभाषिक रूप है विवर्त रूप है तो ये कहते हैं विज्ञानवान मायावी निरूपादान यानी अपने से भिन्न किसी परिणामी उपादान्तर का ग्रहण किए भी नही आत्मान एवं आत्मान्तरत्वेन तो क्या करता है स्वयं ही अपने आप को एक दूसरे आत्मा के रूप में निष्पन्न करता है निष्पन्न होता नहीं है ऐसा लोगों को दिखता है उसी को तो प्रातिभाषिक कहते भी वर्थ कहते हैं जिसकी अपनी सत्ता न होते हुए भी दिखे तो जादूगर तो एक है लेकिन जादू से क्या करता है लोगों की दृष्टि को पहले अवरुद्ध करता है दृष्टि बंद कर देता है और फिर जादू से ऐसा उन लोगों को प्रतीत होता है उसको तो प्रतीत नहीं होगा उन लोगों को प्रतीत होगा जिनका जिनका दृष्टिबंद कर दिया है दृष्टियावृत्त कर दी है उन्हें प्रतीत होगा कि एक दूसरा व्यक्ति आया और वो आकाश मार्ग से जा रहा है गच्छन तम इव निर्मीमित तो जाता हुआ सा विमान में बैठ करके नहीं स्वयं ही उड़ रहा है जैसे पक्षी उड़ते हैं जादू करने ही अपना रूपांतर बनाया मनुष्य के रूप में ही और वह आकाश मार्ग से जा रहा है जैसे देवता जाते हैं नारद जी आते हुए दिखाते हैं रामायण सीरियल में दिखाते ऐसे वो जादूगर आकाश मार्ग से जा रहा है ये दिखता है किस लिए जा रहा है तो मैं तो नहीं था लेकिन महाराज जी ए ते इस पर सुनाते थे एक व्यक्ति ने राजा के यहां जाकर के कहा कि मैं ऐसी जादू दिखाऊंगा आपको कि आप अचंभित रहोगे तो आप निश्चित करिए एक दिन तो उसने राज, राजा ने एक दिन निश्चित कर लिया कि इस दिन तो उसे एक दिन पहले उस जादूगर ने क्या किया कि देवदूत का रूप धारण कर लिया सीधे महल में उतर गया ऊपर से ही और एक इन, देवराज इंद्र का पत्र राजा के हाथ में सौंप दिया और एक राजा को फिर देवराज इंद्र ने जो कहना था शुरू में अभिवादन आदि वो करके मुख्य बात थी कि आप के पूर्वज जब जब देवताओं पर संकट आता था तो देवता की सहायता करने के लिए आते थे देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष लेते थे आज भी देवता और आसुरों का संग्राम छिड़ा हुआ है देवता का पक्ष कमजोर हो रहा है और हमें आपके पुर्वजों की याद आई इसलिए आपके सहायता के लिए मैं इस दूत को भेज रहा हूं राजा ने पढ़ा लेकिन राजा बहुत पहले तो जाते थे लोग इस राजा के पास जाने की शक्ति तो थी नहीं तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और उस समय फिर विचार करने लगे क्या किया जाए इंद्र की इस प्रश्न पत्र का क्या उत्तर दिया जाए तो जादूगर एक सैनिक का रूप धारण करके आया फिर यानी जादू से दूसरा एक तो जादूगर वहीं पर है और उसने सैनिक का एक रूपांतर धारण कर लिया और देखा कि सारी सभा जो है बड़ी चिंतित सी लग रही है पूछा क्या कारण है तो उसका उत्तर यानी राजा ने राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि ऐसा ऐसा पत्र इंद्र ने भेजा है लेकिन इस समय तो हम लोगों में से कोई जान वहां जाना स शरीर समर्थ ही नहीं है सैनिक ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं मेरे में वो शक्ति है मैं जाऊंगा आपकी ओर से और मैं कहूंगा कि राजा को आने की जरूरत ही नहीं है मैं ही समर्थ हूं असुरों को ये करने में और मेरे स्वामी ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है कहा ऐसा कर सकते हो कहा जरूर कर सकता हूं तो फिर निश्चित हुआ कि कल जाना है देवदूत देवदूत को बुलाया कि कल हम हमारी स्वयं की तो आने की जरूरत है ने हमारे पास एक ऐसा समर्थ सैनिक है वो सारे असुरों को पराजित करके दे, देवताओं को विजय दिलाएगा उत्तर दे करके वो देवदूत को तो भेज दिया वो देवदूत क्या यही था बाद में वो कर दिया सैनिक आया एक बड़ा रस्सा लाया था उसने ऐसे आकाश में फेंक दिया वो बिना आधार के आकाश में चला गया और युद्ध की सामग्री वगैरह लेकर के निकल गया उस रस्से के सहायता से ऊपर सब देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और बाद में फिर ये जो है ऊपर गया थोड़े देर में युद्ध की आवाजें सुनाई दे रही है तोहफे चल रही हैं ये सब हो रहा है और करते करते युद्ध करते करते इस सैनिक का कभी हाथ कटा हुआ नीचे गिरा सभा में फिर दूसरा हाथ कटा पैर कटा शीर भी कटा हुआ गिरा मतलब ये हुआ कि वो वीरगति को प्राप्त हुआ परिवार वालों को सूचना दी परिवार वाले भी जादूगर ने बना दिए थे वो रोने लगे आकर के और बाद में फिर जैसा ये सब हुआ तो जादूगर फिर प्रकट हुआ उन सब सबके दृष्टिबंध को निकाल करके वहां जादूगर प्रकट होकर कहता है कि ले आइए मेरा बक्सिश मैंने आपको कहा था अलौकिक जादू दिखाऊंगा यही मेरी जादू थी कोई न देवदूत आया न कोई सैनिक था न कुछ था लेकिन ये सारा दृश्य कैमरे से उस समय कैमरा निकला था तो कैमरे से कैच करने के लिए कैमरा लगाया था लेकिन उस कैमरे में कोई जादू वगैरह नहीं आई न सैनिक दिखा न देवदूत दिखा न कुछ हाथ काटा दिखा न परिवार रोता हुआ दिखा केवल एक जादूगर वहां कैमरे के सामने जप करता हुआ दिख रहा था अन्य जादू से जादू के मंत्र पढ़ता हुआ दिख रहा था ऐसा वो महाराज जी बताते थे इसी पंक्ति पर तो ये आकाश है न तम, इव ये सब लिखा है ना कि अपने आप को ऐसा ये करता है तो एक लौकिक जादूगर में भी ऐसी अपने एक निर्विकार स्वरूप में जादूगर के जो वास्तविक स्वरूप है उसका जैसे के तैसे बने रह करके जादू से रूपांतर ग्रहण करने की शक्ति है तो जो महामा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर वह अपने वास्तविक स्वरूप से अखंड एक रस रह करके ये जगत रूप से विवर्तित होगा इसके लिए क्या कहना है सामान्य जीव भी स्वप्न में स्वप्न जगत के रूप में परिणत होते हैं जादूगर जादू से अनेक रूप धारण करता निर्विकारी रहता है तो परमेश्वर भी जगतरूप धारण करता हुआ भी निर्विकार रह सकता है ये दार्टान्त बताया जा रहा है कि तथा सर्वज्ञो देव सर्वशक्तिर महामा आत्मा आत्मातर जगद्रूपेन इति युक्तरम तो जादूगर के तरह ही जो सर्वज्ञ देव है यानी परमेश्वर है वह सर्वशक्तिमान भी है महामा है इन्हें महामाया जिसकी सहायक है उसे महामाया कहा गया तो आत्मान एव आत्मांतरत्व न जगत रूपे न अपने वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार का विकार हुए दिए बिना आत्मांतर से यानि जगत रूप से अपने आप को बनाता है इस विषय में क्या कहना है का मतलब वो युक्तितर है यानी उचित है अति उचित है दृष्टांत ऐसे स्वप्न दृष्टांत है लौकिक मायावी का दृष्टांत है इन सब दृष्टांतों के कारण युक्तितर बताया जा, जा रहा है इसलिए कर्म कर्त्री विरोध आदि दोष नहीं आएगा एवच सती असद वाद्या, वाद्यादि असदवाद्यादिपक्षाच न प्रसज्य सुनिराकृता ये कहते हैं सती यानी ऐसा मान लेने पर कि परमात्मा ही माया से अपने वास्तविक स्वरूप से निर्विकार भाव में रह करके जगत रूप से विवर्तित होता है ऐसा मानने से इस पक्ष में परमात्मा तो सत्य हुआ जो विवर्त उपादान कारण है वो सत्य है और कार्य मिथ्या है ये निश्चित होने से जो कार्य कारण उभय को असत मानने वाले शून्यवादी हैं। असत से ही जगत की उत्पत्ति मानने वाले उनका पक्ष और आदि शब्द से बाकी लोगों का पक्ष कारण को विज्ञान रूप मान करके विज्ञान को क्षणिक मानने वाला पक्ष ऐसे परमाणु अलग और ईश्वर केवल करता ही है उपादान कारण परमाणु आदि है ये मानने वाला पक्ष सांख्यों का पक्ष ये सब निराकृता भवंती निराकृत हो जाएंगे थोड़ी टीका में आत्मांतरत्व न इत्यादि की व्याख्या भी है महामा इसका अवतरण भी है और निरुपादान का भी है ये टीका हम लोग देखते हैं कल